को रोकने के उपायों में महत्वपूर्ण उपाय विशोकावाद ज्योतिषमती को लेकर के हम विचार कर रहे हैं शोक रहित अवस्था आत्मदर्शन करने वाला व्यक्ति शोक रहित होता है आपके सामने संक्षेप से नारद की कथा को स्पष्ट किया था उपनिषदकार कहते हैं एक बार महर्षि सनत कुमार के पास में नारद पहुंचे नारद ने कहा ये ऋषिवर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं और परंपरा यही है कि जब विद्यार्थी अध्यापक के पास जाता है तो अध्यापक विद्यार्थी का परीक्षण करता है मैं जो विद्यार्थी को सिखाने वाला हूं क्या सिखाऊं और इसको आता क्या है परंपरा यह है जब बच्चा बड़ा होता है तो केवल उसको उठा करके अध्यापक के पास नहीं ले जाया जाता है उसको कुछ सिखाया जाता है माता ने बच्चे को सिखाया है पिता ने भी बच्चे को सिखाया है परंपरा तो यही है वैदिक परंपरा में ऋषियों की परंपरा में वेद की परंपरा में तीन साल तक मां सिखाती है उत्पन्न से लेकर के बच्चा जब तीन साल तक नहीं होता है तब तक मां सिखाती है तो प्रथम गुरु एक प्रकार से माता है उसके बाद में दो साल पिता सिखाता है तीन साल से लेकर के पांचवें साल तक दो साल पिता सिखाता है तो जो मां ने सिखाया है जो पिता ने सिखाया है उसको जो विद्यार्थी सीख लेता है जो बच्चा सीख लेता है अब वो जो भी उसने सीखा है उसके आधार पर गुरुकुल में जाकर के यानी स्कूल में जाकर के अध्यापक के पास जाकर के जो वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो वैदिक परंपरा में जो माता पिता ने सिखाया है उसके आधार पर अध्यापक यह निर्णय करता है इसके पास जो विद्या है जो इसने सीखा है उसके आधार पर इसके अंदर क्या स्वभाव आए हैं यानी यह व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है या वैश्य बन सकता है या क्षेत्रीय बन सकता है क्या बन सकता है क्या बीज बोया है इनके अंदर माता पिता ने उसके आधार पर उसका परीक्षण करके फिर आगे का अध्ययन गुरु करवाता है पर यहां तो नारद तो बहुत बड़े थे इसलिए महर्षि सनत कुमार ने उनसे पूछा है आपने अब तक क्या सीखा है तो उन्होंने कहा है मैंने तो ऋग्वेद को यजुर्वेद को सामवेद को अथर्वेद को न्याय को सर्प विद्या को भूगोल विद्या को वनस्पति विद्या विद्या को उस विद्या को सारी विद्याएं सुना दी जितनी विद्याएं हो सकती हैं उन सारी विद्याओं को सुना दिया मैंने ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा सब पढ़ा महर्षि सनत कुमार ने कहा है जब आपने सारी विद्याएं सीख ली अब मेरे से क्या पढ़ने आए आप मैं क्या सिखा सकता हूं आपने तो सब कुछ पढ़ लिया सारी विद्याएं आपको आती हैं अब मैं क्या करूंगा फिर भी नारद कहते हैं नहीं भगवान मेरे को तो सीखना है तो महर्षि कहते हैं क्या सीखना है आप तो सब सीख लिए हो सब कुछ सीख करके आए हो मेरे पास अब मैं क्या सिखाऊंगा मेरे पास तो कुछ है नहीं सिखाने योग्य ऐसी कोई विद्या नहीं है जिस विद्या को आपने नहीं सीखा हो तब नारद कहते हैं और जिस बात की ओर नारद संकेत करते हैं उस बात को समझने की आवश्यकता है आज जो व्यक्ति अपने को साधक अनुभव करता है जो व्यक्ति अपने आप को साधना करने वाला मानता है योग अभ्यासी स्वीकार करता है अपने आप को योग अभ्यासी मानता है आध्यात्मिक मानता है ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को योग अभ्यासी व्यक्ति को साधक व्यक्ति को इस बात को समझने की आवश्यकता है जो महर्षि सनत कुमार ने जो पूछा है और नारद ने जो उत्तर दिया है इस प्रश्न और उत्तर को यदि हम समझ लें आज तो हो सकता है हम भी एक दिन उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं नारद कहते हैं भगवान मेरे को तो सीखना है क्या सीखना है आपने तो सब कुछ सीख लिया वो कहते हैं मंत्रविदश में न आत्मवित हे ऋषिवर मैं तो मंत्रवित हूं आत्मवित नहीं हूं दो बातें हैं एक मंत्रवित और एक है आत्मवित मंत्रवित्त का अर्थ है जो शास्त्र में बताया है जो शास्त्र में जिस जिस वस्तु के बारे में जो जानकारी दी है वो सारी जानकारी को मैंने प्राप्त किया है मैं मंत्रवित हूं पर मैंने उसको अनुभव नहीं किया है आत्मवित नहीं बना मैंने ये तो जाना है समझा है पढ़ा है लिखा है पढ़ाया भी है सब कुछ किया है मंत्र को मैं जानता हूं विद्या को जानता हूं जानकारी मेरे को है ज्ञान नॉलेज है मेरे को पर अनुभव नहीं किया है आत्मवित नहीं हूं तो फिर क्या हुआ कोई बात नहीं आपने सीख लिया है उसको अनुभव कर लेना मैं नहीं कर सकता हूं जो मंत्रवित होता है वो तो शोकग्रस्त होता है तरती आत्मवित तरती आत्मवित तरति शोकम आत्मवित वो कहते हैं जो आत्मवित होता है वो शोक को तर जाता है शोक रहित हो जाता है पर तो मैं अहम तो सोचा मी भगवन मैं तो शोकग्रस्त हूं मैं तो दुखी हूं ज्ञान है जानकारी है मैंने पढ़ा है विद्या मेरे पास में है फिर भी मैं शो शोचा मी मैं तो शोकग्रस्त हूं तरत ही शोकम आत्मविथ मैं आप जैसे ऋषियों से सुनता हूं आप जैसे ऋषि लोग कहते हैं जो आत्मा को जानता है वो शोक से तर जाता है पर मैं तो शोक ग्रस्त हूं मैं उस विद्या को जानना चाहता हूं आपसे जिससे आत्मा तर जाए शोक से रहित तो हो जाए वो क्या है उसी शोक रहित अवस्था को यहां पर महर्षि पतंजलि ने 36वें सूत्र में स्पष्ट किया है विशोका व्योतिषमती शोक रहित होता है किस स्थिति में जब आत्मा का दर्शन होता है अस्मितायाम समापन्नम चित्तम जब मन को आत्मा में एकाग्र करता है और आत्मा का दर्शन करता है उस स्थिति में वो शोक रहित तो होता है उसको आत्मा का अनुभव होता है महर्षि वेदव्यास ने किसी अन्य ऋषि का प्रमाण दिया है बीच बीच में महर्षि वेदव्यास दूसरे आचार्यों के मत को भी प्रस्तुत करते हैं वो पुष्ट करते हैं जो मैं कहना चाहता हूं केवल मैं अकेला नहीं कहना कह रहा हूं महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो मैं अकेला नहीं कहना चाह रहा हूं और ऋषि लोग भी ऐसा ही कहते हैं महर्षि वेदव्यास किसी ऋषि का उद्धरण दिया है प्रमाण दिया है येदम उक्तम यत्र इदम उक्तम तम अनुमात्रम आत्मान अनुविद्या अनुविद्या अनु अहमस्म तावत् संप्रजानीते महर्षि वेदव्यास कहते हैं यत्र यदम उक्तम इस संदर्भ में किसी ऋषि ने ये बात कही क्या तम अणुमात्र आत्मा जब मन को आत्मा में एकाग्र करके आत्मा का ध्यान करता है योग अभ्यासी और जब वो ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है ध्यान ही जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है उस स्थिति में तम उस आत्मा को कैसा है वो आत्मा अणुमात्र वो अणुस्वरूप है अणु कहते हैं बहुत छोटे से पदार्थ को आत्मा को समझाने के लिए उदाहरण दिया है अणु का संसार का सबसे छोटा सा पदार्थ उससे छोटा पदार्थ और कोई नहीं हो सकता वो है अणु जिसको हम परमाणु कहते हैं एटम कहते हैं ये जो अणु है वो सबसे सूक्ष्म है सबसे छोटा पदार्थ है उससे छोटा पदार्थ और कोई नहीं है इसलिए अणु का यहां पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है केवल छोटेपन को केवल उसकी सूक्ष्मता को उसके कम स्थान को बताने के लिए उसके कम परिमाण को बताने के लिए उदाहरण दिया है जिस प्रकार से अणु का जो परिमाण है बहुत सूक्ष्म है ठीक उसी प्रकार आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्म स्वरूप है अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्या जब उस अनुस्वरूप आत्मा को जब वो जान लेता है साक्षात्कार कर लेता है अस्मि इति एवं मैं हूं अस्मि करते हूं आत्मा अनुभव करता है मैं ऐसा हूं केवल हूं नहीं ऐसा हूं जब हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं किए हैं तो हम तो मैं हूं हूं हूं ही कहते हैं कैसा हूं यह नहीं कह पाते अमूमन व्यक्ति अपने आप को जब प्रस्तुत करता है या तो मैं गोरा हूं मैं काला हूं मैं लंबा हूं मैं नाटा हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं यह तो बोलता है पर वो आत्मा के स्वरूप नहीं है वो तो शरीर के स्वरूप है जब व्यक्ति ये बोलता है कि मैं काला हूं या मैं गोरा हूं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है इस बात को सभी जानते हैं कि यह शरीर का स्वरूप बताया जा रहा है शरीर के स्वरूप को आत्मा में आरोपित करके बताया जा रहा है जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया वो ऐसा ही बोलता है इसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसने प्रत्यक्ष नहीं किया अगर कोई बोलेगा तो वह शब्द प्रमाण के आधार पर बोल सकता है या वो अनुमान प्रमाण के आधार पर बोल सकता है लेकिन प्रत्यक्ष उसने नहीं किया पर यहां पर योगाभ्यासी प्रत्यक्ष कर रहा है अस्मि मैं ऐसा हूं अस्मि इतम महर्षि वेदव्यास लिखते हैं अस्मि इतव ऐसा हूं कैसा तो ये आत्मदर्शन होने पर उसको ये प्रतीति होती है मैं ऐसा हूं मैं इच्छा स्वरूप हूं मैं इच्छा स्वरूप हूं इच्छा का स्वरूप उसको स्पष्ट होता है मैं द्वेष स्वरूप हूं यह भी, भी उसको स्पष्ट होता है मैं प्रीति स्वरूप हूं यह भी उसको स्पष्ट होता है मैं ज्ञान स्वरूप हूं मैं प्रयत्न स्वरूप हूं आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप प्रयत्न स्वरूप द्वेष स्वरूप प्रीति स्वरूप ये उसको स्पष्ट हो जाते हैं यानी इच्छा स्वरूप हूं लोक में जब व्यक्ति अपने आप को इच्छा, इच्छा वाला इच्छाओं वाला समझता है कामनाओं वाला समझता है वो एक अलग इच्छा स्वरूप है और यहां जो इच्छा स्वरूप दिखाई दे रहा है उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है यह इच्छा स्वरूप अलग है इसलिए इच्छाएं दो प्रकार की हैं। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसकी इच्छा अलग प्रकार की होती है जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है तो उसकी इच्छा अलग प्रकार की होती है उदाहरण के लिए संसारिक किसी भी व्यक्ति को आपको लेकर के देखिए उसकी इच्छा अलग अलग प्रकार की होगी एक व्यक्ति की इच्छा अलग होगी जैसी इच्छा उस व्यक्ति की है दूसरे व्यक्ति की इच्छा अलग होगी कोई मकान की इच्छा करता है कोई धन की इच्छा करता है कोई किसी की इच्छा करता है अलग अलग इच्छाएं और अनगिनत इच्छाएं हैं लेकिन जो आत्मवित होता है जो आत्मा का साक्षात्कार करता है उसकी एक ही इच्छा होती है और दूसरे ने भी आत्मा आत्मा का साक्षात्कार किया उसकी इच्छा में और जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया उसकी इच्छा में दोनों की इच्छाओं में अंतर नहीं होगा एक ही प्रकार की इच्छा होगी दस व्यक्तियों ने आत्मा का दर्शन किया है दस व्यक्तियों की इच्छा एक प्रकार की होगी पचासों ने किया है सौ लोगों ने किया है सैकड़ों ने किया है हजारों ने किया है न जाने अब तक कितनी आत्माएं ऐसी होंगी जिन्होंने दर्शन किया है साक्षात्कार किया है हमें पता नहीं है न जाने कितनी आत्माएं मुक्ति में गई है हमें पता नहीं है उन सबने आत्मा का दर्शन किया है उस आत्मदर्शन करने वाले जितने भी हुए हैं उन सब की इच्छाएं एक जैसी है उनकी इच्छाओं में कोई अंतर बदलाव आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वह दर्शन है वह साक्षात्कार है वह आत्मा की अनुभूति है और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हैं हां यह जरूर हो सकता है कोई व्यक्ति शास्त्र को पढ़ ले शास्त्र को पढ़कर के अपनी इच्छा को बनाए कि मैं ऐसी इच्छा रखता हूं दूसरे ने भी शास्त्र को पढ़ा है और उस शास्त्र के आधार पर अपनी इच्छा को रखता है अपनी अपनी इच्छाओं को रखने के बाद भी कुछ ना कुछ अंतर उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में आपको मिलेगा एक व्यक्ति एक शास्त्र को पढ़ना चाहता है उसी शास्त्र को दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता है एक व्यक्ति एक शास्त्र में भी अलग अलग विषय होते हैं एक व्यक्ति एक शास्त्र में किसी एक विषय से अधिक संबंधित होता है कोई दूसरे विषय से अधिक संबंधित होता है इसलिए हम लोग कहा करते हैं मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये अध्याय बहुत बहुत अच्छा लगता है कोई कहता है मेरे को ये अध्याय बहुत अच्छा लगता है आप यजुर्वेद को लीजिए किसी भी वेद को लीजिएगा कोई कहता है मेरे को 40वां अध्याय यजुर्वेद का बहुत अच्छा लगता है कोई कहता है, मेरे को 31वां अध्याय बहुत अच्छा लगता है फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ अंतर होगा लेकिन जिन्होंने आत्मदर्शन किया है उनकी इच्छाओं में लेष मात्र भी अंतर नहीं दिखेगा आत्मवित तरती शोकम आत्मविद जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया वो शोक से तर जाता है